महाभारत आदि पर्व चतुर्नवति तमोध्याय पुरुवंश का वर्णन जन्मे जय उच भगवत स्रोत मेचा मी पुरोश करानृपान दापी यमान जन्मे बोले भगवन अब मैं पुरु के वंश का विस्तार करने वाले राजाओं का परिचय सुनना चाहता हूँ उनका बल और पराक्रम कैसा था वे कैसे और कितने थे नस्मिन शीलहीनो वो वराधि प्रजा विरहित हो वापी भूतपूर्व कथन मेरा विश्वास है कि इस वंश में पहले कभी किसी प्रकार भी कोई ऐसा राजा नहीं हुआ है जो शील रहित बल पराक्रम से शून्य अथवा संतानहीन रहा हो तेषा प्रतिवृत्ता विज्ञानशालिना चरितम स्रोत मेक्षा भी विस्तरे न तपोधन तपुधन तपोधन जो अपने सदाचार के लिए प्रसिद्ध और विवेक संपन्न थे उन सभी पूर्ववंशी राजाओं के चरित्र को मुझे विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है वै अंतते वस्धरान वीरान, जसह, वै सम्पायता पूजिता वै सम्पायन जी ने कहा जन्मे जय तुम मुझसे जो कुछ पूछ रहे हो वह सब मैं तुम्हें बताऊंगा पुरु के वंश में उत्पन्न हुए वीर नरेश इंद्र के समान तेजस्वी अत्यंत धनवान परम पराक्रमी तथा समस्त शुभ लक्षणों से सम्मानित थे उनका सबका परिचय देता हूँ प्रवीर ऐर रौद्रा स्वास्त्र पुत्रा महारथा पुरो पौष्ठ्याम जायंत प्रवीरो वंशकृत पुरु के पौष्ठी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर ईश्वर तथा रौद्रास्व नामक तीन महारथी पुत्र हुए इनमें से प्रवीर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाले हुए मनस्यूर्भवत तस्मा सूरसे प्रभु पृथ्व्या चतुरंताया गोप्ता प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्ु था जो सूरसे के पुत्र और शक्तिशाली थे कमल के समान नेत्र वाले मनुष्यु ने चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया शक्त सहननो वाग्मी सौवेरी तनयास्त्र मनुष्योर भवन पुत्रा शुराह सर्वे महारथा मनुष्यु के सौवीरि के गर्भ से तीन पुत्र हुए शक्त संघनन और वाग्मी वे सभी शूरवीर और महारथी थे अन्व्भानु प्रभृत मिश्र कैश्याम मनस्वीन रोद्रस्व महेश्वासा दशा सरसी सूनव यज्वान जिरे सूरा प्रजावत बहुश्रुता सर्वे सर्वास्त्र विद्वांस सर्वे धर्म पराज गुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी रौद्राश्व के मिश्र के अप्सरा के गर्भ से अन्य आदि दस महाधनुर्धर पुत्र हुए जो सभी यज्ञकर्ता सूरवीर संतानवान अनेक शास्त्रों के विद्वान संपूर्ण अस्त्र विद्या के ज्ञाता तथा धर्मपरायण थे ऋतेजो रथकक्षेयो कृतेजोस् वीजवान्न स्थंडलेोलेजुस् जलेजयजु महायसा तेजेयुर्बलवान्ीमा सत्येजोचेन्द्र विक्रम धर्मेयोसन्नतेजुस् दसमो दशमो विक्रम उन सबके नाम इस प्रकार हैं ऋतेयु क्षेयु पराक्रमी कृकणेयु स्थंडेयु वने महायशस्वी जलेयु बलवान और बुद्धिमान तेजेयु इंद्र के समान पराक्रमी सत्येयु धर्मेयु तथा देवतुल्य पराक्रमी देवतुल्यक्रमी संतेजु रित्व भानु और अनाधृष्टि एक ही व्यक्ति के नाम है भुत्ते साम विद्वान भूमि तथय कराट ऋचेयरथ विक्रांतो देवा नाम ही उचेयु जिनका एक नाम अनाधृष्टि भी है अपने सब भाइयों में वैसे ही विद्वान और पराक्रमी हुए जैसे देवताओं में इंद्र वे भूमंडल के चक्रवर्ती राजा थे अनाधृष्टि सुतस्वासे मति मतिनार देख्या तो राजा परम धाक अनाधृष्टि के पुत्र का नाम मतिनार था राजा मतिनार मतिनारे तथा अश्वमेध यज्ञ करने वाले एवं परम धर्मात्मा थे मतिनार नार सुता राजमृत विक्रमा तंसुर महान तीर्थो मतिनार के चार पुत्र हुए जो अत्यंत पराक्रमी थे उनके नाम ये हैं तंसु महान अतिरथ और अनुपम तेजस्वी द्रुहयु तेजाम तंसुर महावीर पौर्वस मुद्दन आजहार यशोदी जिगा यसुंधरा इनमें महापराक्रमी तंसु ने पौरव वंश का भार वहन करते हुए उज्ज्वल यश का उपार्जन किया और सारी पृथ्वी को जीत लिया इलिनम तो सुत तंसुर्जनयास वीरवान सोपि कृष्णाम भूमि विजिज्ञ जयताम पराक्रमी तंसु ने इलिन नामक पुत्र उत्पन्न किया जो विजयी पुरुषों में श्रेष्ठ था उसने भी सारी पृथ्वी जीत ली थी रथंतर आ सुन पंच दुष्यंत भूतोपमास्यंत प्रभतिपान एलिन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से पंच महाभूतों के समान दुष्यंत आदि पांच राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न किया दुष्यंतम प्रवसुम वसुमे वच्ठो भवद्राजा दुष्यंतो जय उनके नाम ये हैं दुष्यंत सूर भीम प्रवसु तथा वसु जन्मेजय इनमें सबसे बड़े होने के कारण दुष्यंत राजा हुए दुष्यंता भरत जगे विद्वंसाकुंतलो नृप तस्मा भरतवंश से प्रत मह यश दुष्यंत से विद्वान राजा भरत का जन्म हुआ जो शकुंतला के पुत्र थे उन्हीं से भरतवंश का महान यश फैला भरतस्त सृशूत्र नवपुत्रा न जी जनत नाभ्यनंदततान राजा नानुरूपा मेत्युत भरत ने अपने तीन रानियों से नौ पुत्र उत्पन्न किए किंतु ये मेरे अनुरूप नहीं है ऐसा कहकर राजा ने उन शिशुओं का अभिनंदन नहीं किया ततस्थान क्रुद्धा पुत्रा निर्ण्य ओर्जम ततस्त नरेंद्र तब उन शिशुओं की माताओं होकर उनको मार डाला इससे महाराज भरत का व्यर्थ हो जान ओ ले भरत लेत्र भरद्वाजा भूम नाम भारत भारत तब महाराज भरत ने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया और महर्षि भरद्वाज की कृपा से एक पुत्र प्राप्त किया जिसका नाम भूमण्यु था ततः पौरवंदन भूमण्यु भरत श्रेष्ठ यौराज्येभ्य सेच यत भरत श्रेष्ठ तद्नतर पौरव कुल का आनंद बढ़ाने वाले भरत ने अपने को पुत्रवान समझकर भूमन्युको यु राज तथो दिव्य रथो नाम सुमनोरभवस्ुत सुहोत्र सुहोत्र चौहबी सुयजो तथा पुष्क्यामृच भूम्योरभवसुता सुहोत्रस्तु राज्यपमहेक्षिता भूमन्यु के दिविरथ नामक पुत्र हुआ उसके सिवा सुहोत्र सुहोता, सुहवी सुय तथा ऋचिक भी भूमन्यु के ही पुत्र थे ये सब पुष्करणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे इन सब क्षत्रियों में सुहोत्र ही ज्येष्ठ थे अतः उन्ही के को राज्य मिला राज राजया स्वे सोजजत बहुभी बहुष सुहोत्र पृथ्वी कृष्णा बुभुजे सागरांबरास्तीगजाच बहुरत्न सकुलां मे मही तूरिभवीडिता हस्तस्वरथ मनुष्य मनुष्यकिलाृत सुहोत्र राजनीत राज राजा ने राजमे आदि अनेक यज्ञों द्वारा जन किया और समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का जो हाथी घोड़ों से परिपूर्ण तथा अनेक प्रकार के रत्नों से संपन्न थी उपभोग किया जब राजा सुहोत्र धर्म पूर्वक प्रजा का शासन कर रहे थे उस समय सारी पृथ्वी हाथी घोड़ों रथ और मनुष्यों से खजा खज भरी थी उन पशु आदि के भारी भार से पीड़ित होकर राजा सुहोत्र के शासनकाल की पृथ्वी मानो नीचे धसी जाती थी चैत्योपहांकता चेतभूमि शत सहस प्रविद्ध जनसस्या चर्वद्योचत उनके राज्य की भूमि लाखों चैतन्यों देव मंदिरों और यज्ञ यज्ञयूपों से चिन्हित दिखाई देती थी सब लोग हृष्ट पुष्ट होते थे खेती की उपज अधिक हुआ करती थी इस प्रकार उस राज्य की पृथ्वी सदा ही अपने वैभव से शोभित होती थी अनेमा स सुहोत्रा पृथ्वी पते पतेह भारत, भारत। राजा सुहोत्र से ऐक्वाकी ने अजमीढ़ सोप्य जनयत त्रिशुशु शत्री सुभारत उनमें अजमीर ज्येष्ठ थे उन्ही पर वंश की मर्यादा टिकी हुई थी जन्मेजय उन्होंने भी तीन स्त्रियों के गर्भ से छह पुत्रों को उत्पन्न किया दुष्यंत रक्षम पर उनकी धूमनी नाम वाली स्त्री ने रिक्ष को नीली ने दुष्यंत और परमेषि को तथा केशनी ने जन्नु ब्रजन तथा रूपीण इन तीनों तीन पुत्रों को जन्म दिया तथे सर्व दुष्यंत इनमें दुष्यंत और परमेष्ठी के सभी पुत्र पांचाल कहलाये राजन अमित तेजस्वी जन्नों के वंशज कुशिक नाम से प्रसिद्ध हुए सुत व्रजन तथा रूपिण के देश भाई ऋक्ष को राजा कहा गया है ऋक्ष से संवर्ण का जन्म हुआ राजन वे वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र थे आर्चे राजन् आरछे संवरण राजुतम जन्मे जय रिक्षपुत्र संवरण जब इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे उस समय प्रजा का बहुत बड़ा संघार हुआ था ऐसा हमने सुना है व्यसिथो राष्ट्रम छा विधय सदाम इस तरह नाना प्रकार से होने के कारण वह सारा राज्य नष्ट सा हो गया सबको भूख मृत्यु सेनावृष्टि और व्याधि आदि के कष्ट सताने लगे अभ्यन अभ्यन भारत सपत्म ब सुधाम चतुर स एनम समय शत्रुओं की सेनाएं भरतवंशी योद्धाओं का नाश करने लगी पांचाल नरेश ने इस पृथ्वी को कंपित करते हुए चतुरंगनी सेना के साथ संबरण पर आक्रमण किया और उनकी सारी भूमि वेग पूर्वक जीतकर कर दस अक्षोणी सेनाओ द्वारा संबरण को भी युद्ध में परास्त कर दिया तत सदार सामात्य, सपुत्र जनह, राजा पुत्र ससुर तस्मात्त महाभयात तदनंतर स्त्री पुत्र सुहृद और मंत्रियों के साथ राजा संबरण महान भय के कारण वहां से भाग चले महतो निकुंजे निकुंज पर्वत समीपत उस समय उन्होंने सिंधु नामक महानद के तटवर्ती निकुंज में जो एक पर्वत के समीप से लेकर नदी के तट तक फैला हुआ था निवास किया त्रवसन बहुंकारा भारत दुर्गम आश्रिता तेजा निवसता तत्र सहसिवरा वहां उस दुर्ग का आश्रय लेकर भरतवंशी क्षत्रिय बहुत वर्षों तक टुके रहे उन सबको वहां रहते हुए एक हजार वर्ष बीत गए अथाभ्य ग भरतान्विषो भगवान्षि तम आगत प्रयत्न प्रत्युगम्यावाद्य चर्घम अभ्याह तस्म ते भारा निवेदे सत्कारेण सुवर्चसेसे तमासने राजा तदा प्रेते इसी समय उनके पास भगवान महर्षि वशिष्ठ आए उन्हें आयाद एक भरतवंशियों ने प्रयत्न पूर्वक उनकी अगवानी की और प्रणाम करके सबने उनके लिए अर्घ अर्पण किया फिर उन तेजस्वी महर्षि को सत्कार पूर्वक अपना सर्वस्व समर्पण करके उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने स्वयं उनका वरण करते हुए कहा भगवन् हम पुनः राज्य के लिए प्रयत्न कर रहे हैं आप हमारे पुरोहित हो जाइए ओमितं वशिष्ठोपे तो भारत भारतान अथाभ्य सिंचन साम्राज्ये सर्वत्र पौरव विषाण भूत सर्व पृथिव्या भरताध्योषितम पूर्व शोध्यतेष्ठन पुरोत्तम तब बहुत अच्छा कह कर वशिष्ठ जी ने भी भरतवंशियों को अपनाया और समस्त भूमंडल में उत्कृष्ट पूर्ववंशी संवरण को समस्त क्षत्रियों के सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया ऐसा हमारे सुनने में आया है तत्पश्चात महाराज संवरण जहाँ प्राचीन भरतवंशी राजा रहते थे उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने लगे पुनर्बलिश चक्रे मेक्षिता ततः स पृथ्वी प्राप्त महाबल आज मेढो महायज्ञ बहुरी दक्षिण तत संवरण सौरी तपति फिर उन्होंने सब राजाओं को जीतकर उन्हें करत बना लिया तदनंतर वे महाबली नरेश अजमेढ़ संवरण पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत दक्षिणा वाले बहुसंख्यक महायज्ञों द्वारा भगवान का जजन करने लगे कुछ काल के पश्चात सूर्य कन्या तप्ती ने संवरण के वीर से गुरु नामक पुत्र को जन्म दिया राज सर्वाधर्मज्ञ ताभिविख्या तम पृथिव्या गुरु जहांगल गुरु को धर्मज्ञ मान संपूर्ण प्रजा वर्ग के लोगों ने स्वयं उनका राजा के पद पर वरण किया उन्हीं के नाम से पृथ्वी पर कुरु कुरुजांगल देश प्रसिद्ध हुआ कुरु क्षेत्रम सा पुण्यम चक्रे महातपाह अश्वंत अभेष्यम तथा चैत्ररथम मुनि जन्मे जयंख्या पुंत्राशास्या अनुशुश्रुम पंचयता वाहिनी पुत्रान मनस्विनी उन महातुरु ने अपनी तपस्या के बल से कुरु क्षेत्र को पवित्र बना दिया उनके पांच पुत्र सुने गए हैं अश्ववाहन अभिष्यंत चैत्ररथ मुनि तथा सुप्रसिद्ध जन्मे इन पांचों पुत्रों को उनकी मनस्विनी पत्नी वाहिनी ने जन्म दिया था अवेक्षित परीक्षित तुम तो सबलास्वस्तु विजवान्न आदिराजो विराज सालमिश्च महाबल उच्च स्रवाभंगो जिता एक अन्नवाए तो ख्या कर्म जैर्गुण जन्मे जयाद सप्त तथा महाराथ अश्ववान का दूसरा नाम अवीक्षित था उसके आठ पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार है परीक्षित पराक्रमी सबलाश्व मदिराज आदिराज विराज महाबली सालमली उच्च्रवा भंगकार तथा आठवां जितारी इनके वंश में जन्मेजय आदि अन्य सात महारथी भी हुए जो अपने कर्म जनित गुणों से प्रसिद्ध हैं परिक्षितो भवन पुत्रा सर्वे धर्मको विद कक्षसग्रसेन तो चिंत्रस वीर्यवान्न इंद्रसे सुशेण भीमसेन नामता जन्मे जयसे तनयाुख्याता महाबला धृतरा चमज पांडुर्बावीक चषधस् महातेजा तथा जाम्बू नो बली पदारे वसातेमृत सर्वे धर्म कुशला परीक्षित के सभी पुत्र धर्म और अर्थ के ज्ञाता थे जिनके नाम इस प्रकार है कक्षसेन उग्रसेन पराक्रमी चित्रसेन इन्द्रसेन सुसेन और भीमसेन जन्मेजय के महाबली पुत्र भूमंडल में विख्यात थे उनमें प्रथम पुत्र का नाम धिताष्ट्र था उनसे छोटे क्रमशः पांडु बालिक, महातेजस्वी निषद बलवान जाम्बुनद कुंडोदर पदाती तथा वसाती थे इनमें वसाती आठवां था ये सभी धर्म और अर्थ में कुशल तथा समस्त प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले थे धितराष्ट्रोथ राजा थे पुत्रोथ कुंडिक वितर्क हस्ती वितर्क्राथ कुन पंचम हवी स्रवासरा भूम्यु पराजि धुतराष्ट्रसुता प्रथिता भुवि प्रतीप धर्मनें चुनें चाप् भारत प्रतीप प्रथित बभूवा प्रतिमो भुवि इनमें धृतराष्ट्र राजा हुए उनके पुत्र कुंडिक हस्ती वितर्क क्राथ कुंडिन हविश्रवा इंद्राभ भूम्यु और अपराजित थे भारत इनके सिवा प्रतीप धर्मनेत्र और सुनेत्र ये तीन पुत्र और थे धृतराष्ट्र के पुत्रों में ये ही तीन इस भूतल पर अधिक विख्यात थे इनमें भी प्रताप प्रतीप की प्रसिद्धि अधिक थी भूमंडल में उनकी समानता करने वाला कोई नहीं था प्रतीप्य त्रयुत्रा जगरे भरत शेवा बाल्हि कश महारथ देवाच प्रभवराज तर्महित शांतनु महिम लेभे बाल्हि कश महारथ भरतश्रेष्ठ प्रतीप के तीन पुत्र हुए देवापी सांतनु और महारथी बाल्हिक इनमें से देवापी धर्मचरण द्वारा कल्याण प्राप्त की इच्छा से वन को चले गए इसलिए सांतनु एवं महारथी बाल्हिक ने इस पृथ्वी का राज्य प्राप्त किया भरत जाता सत्वंतो नाधिपा देवर्षि कल्पा नृपते बहो राजन भरत के वंश में सभी नरेश धैर्यवान एवं शक्तिशाली थे उस वंश में बहुत से श्रेष्ठ निपतिगण देवर्षियों के समान थे एवं विधा चाप्य परे देव कल्पा महारथा जाता मनोरन्ए वंश विवर्थना ऐसे ही और भी कितने ही देवतुल्य महारथी मनु वंश में उत्पन्न हुए थे जो महाभारत पूर्वा के वंश की वृद्धि करने वाले थे इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पूर्ववंशानुकीर्तन है चतुर्नवति इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पूर्व वंश वर्णन विषयक चौरानवे अध्याय पूरा हुआ